श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग साधक भाव संबंधी अवशिष्ट बातें कर्म योग के अवलंबन से साधारण मानवों की उन्नति तृतीय कर्म के संबंध में भी श्री रामकृष्ण देव सीमा निर्देश कर यह कहते थे सत्वगुण संपन्न व्यक्तियों का स्वभावतः ही कर्म त्याग हो जाता है प्रयास करने पर भी उनके द्वारा कर्मों का अनुष्ठान और अधिक संभव नहीं हो सकता है अथवा ईश्वर उन्हें कर्म नहीं करने देते जैसे गर्भवृद्धि के साथ ही साथ गृहस्थ बधू का कर्म त्याग हो जाता है तथा संतान होने पर सब प्रकार के गृह कर्मों को त्याग कर शिशु की देखभाल में ही उसे संलग्न रहना पड़ता है किंतु अन्य मानवों के लिए ईश्वर पर निर्भरशील होकर धनी व्यक्तियों के दास दासियों की तरह संसार के समस्त कार्यों को सम्पन्न करने का प्रयास करना उचित है इस प्रकार कार्य करने का नाम ही कर्मयोग है ईश्वर का नाम जब तथा ध्यान एवं उपरोक्त प्रकार से समस्त कार्यों को संपादन करना चाहिए, यही एकमात्र मार्ग है। चौथा उदारमत के अनुसार संप्रदाय का प्रवर्तन करना होगा चतुर्थ श्री रामकृष्ण देव को यह उपलब्धि हुई थी कि श्री जगन्माता के हाथों का यंत्र बनकर अपने जीवन में प्रगटित उदारमत के विशेष रूप से अधिकारी एक नवीन संप्रदाय का उन्हें प्रवर्तन करना होगा मथुर बाबू के जीवित काल में उन्हें सर्वप्रथम इस बात का अनुभव हुआ था तब उन्होंने मथुर बाबू से कहा था कि श्री जगदम्बा ने उनको यह दिखाया है कि उनके समीप धर्म लाभ करने के निमित्त अनेक भक्तों का आगमन होगा यह कहना अनावश्यक है कि बाद में वह बात सत्य प्रमाणित हुई थी काशीपुर के बगीचे में अवस्थान करते समय अपना फोटो देखते हुए श्री रामकृष्ण देव ने हमसे कहा था यह अत्यंत उच्च योगावस्था का फोटो है समय आने पर इस फोटो सम, समाज मग्न बैठे हुए श्री रामकृष्ण देव का फोटो का घर घर में पूजन होगा पांचवा जिनका अंतिम जन्म है वे ही उनके मत को ग्रहण करेंगे पंचम योग दृष्टि की सहायता से श्री राम देव की यह दृढ़ धारणा हुई थी जिनका अंतिम जन्म है वे ही उनके पास धर्म लाभ के लिए आएंगे। इस विषय में हमने अपना अभिमत अन्यत्र व्यक्त किया है इसलिए यहाँ पर उसका पुनरुलेख अनावश्यक है विभिन्न समस्याओं में श्री रामकृष्ण देव को देखकर तीन विशिष्ट शास्त्रज्ञ साधकों द्वारा अभिव्यक्त किए गए अभिमत श्री रामकृष्ण देव के साधनकालीन तीन विशिष्ट अवसरों पर तीन विशिष्ट विद्वान उनके समीप पधारे थे तथा उनकी आध्यात्मिक स्थिति को अपनी आँखों से देखकर उन्हें उस विषय में आलोचना करने का सहयोग मिला था तंत्र साधना में श्री रामकृष्ण देव के सिद्ध होने के पश्चात पंडित पद्मलोचन ने उनका दर्शन किया था वैष्णव तंत्रोक्त साधना में श्री रामकृष्ण देव ने जब सिद्धि प्राप्त की थी उसके बाद पंडित वैष्णव को उनका दर्शन हुआ था तथा साधना की समाप्ति पर दिव्य साधन श्री संपन्न श्री रामकृष्ण देव के दर्शन से गौरी पंडित कितार्थ हुए थे पद्मलोचन ने श्री रामकृष्ण देव को देख कहा था मैं आपके अंदर ईश्वरीय आविर्भाव तथा शक्ति का अनुभव कर रहा हूँ वैष्णवचरण ने संस्कृत भाषा में स्तवर रचना कर भावाविष्ट श्री रामकृष्ण देव के समक्ष उनके अवतारत्व का कीर्तन किया था श्री रामकृष्ण देव को देखकर गौरी पंडित ने कहा था शास्त्रों में जिन उच्च आध्यात्मिक अवस्थाओं की बातों का मैंने अध्ययन किया है वे सभी तुम में साक्षात विद्यमान है इसके अतिरिक्त शास्त्रों में जो लिपिबद्ध नहीं है ऐसी उच्च अवस्थाएं भी मैं तुम्हारे अंदर देख रहा हूं। तुम्हारी स्थिति वेद वेदांता वेदांतादि शास्त्रों को अतिक्रम कर बहुत आगे बढ़ चुकी है तुम मनुष्य नहीं हो जिनसे अवतारों की उत्पत्ति होती है वही वस्तु तुम में है श्री रामकृष्ण देव के अलौकिक जीवन वृत्ंत तथा पूर्वोक्त अपूर्व उपलब्धियों की आलोचना से यह विशेष रूप से हृदयंगम होता है कि उन पंडिताग्रगण्य साधकों ने व्यर्थ ही उनकी प्रशंसा कर उपरोक्त बातें नहीं कही थी उन पंडितों के दक्षिणेश्वर आगमन के समय का निरूपण निम्नलिखित रूप से किया गया है प्रथम बार दक्षिणेश्वर में रहते समय श्री माता जी ने गौरी पंडित को वहाँ पर देखा था साथ ही मथुर बाबू के जीवन काल में गौरी पंडित के दक्षिणेश्वर आगमन की बात हमने श्री कृष्ण देव से सुनी है अतः बंगला सन बारह सन अट्ठारह सौ ईस्वी के किसी समय दक्षिणेश्वर आकर संभवतः सन अठारह सौ ईस्वी तक गौरी पंडित ने श्री कृष्ण देव के समीप अवस्थान किया था शास्त्र ज्ञान प्राप्त कर अपने जीवन में जो उस ज्ञान को परिणत करने का प्रयास करते थे ऐसे साधक विद्वानों को देखने का श्री रामकृष्ण देव का निरंतर आग्रह था भट्टाचार्य श्री गौरीकांत तर्कभूषण उपरोक्त श्रेणी के अंतर्गत होने के कारण ही श्री रामकृष्ण देव को उन्हें देखने की इच्छा हुई थी तथा मथुर बाबू के द्वारा आमंत्रित कराकर उन्होंने उनको दक्षिणेश्वर बुलाया था श्री रामकृष्ण देव की जन्मभूमि के निकट इंदेश नामक गांव में पंडित जी का निवास स्थान था हृदय के भाई राम तारण रामरतन मथुर बाबू का निमंत्रण पत्र लेकर वहां गए थे और श्रीयुक्त गौरीकांत जी को दक्षिणेश्वर मंदिर में लाए थे गौरी पंडित की साधना जनित अद्भुत शक्ति का तथा दक्षिणेश्वर आकर श्री रामकृष्ण देव के दर्शन से उनके मन में क्रमशः प्रबल वैराग्य के उदय होने से उन्होंने जिस प्रकार संसार त्याग किया था उस विषय का हमने अन्यत्र उल्लेख किया है रानी रासमणी का जीवन वृत्तांत नामक बंगला ग्रंथानुसार श्री बाबू ने 1864 सौ चौसठ ईस्वी अन्न मेरु व्रत का अनुष्ठान किया था उस अवसर पर पंडित पद्मलोचन को दक्षिणेश्वर में आमंत्रित कर दान ग्रहण कराने के निमित्त श्रीयुत मथुर बाबू के आग्रह के बाद हमने श्री राम कृष्ण देव से सुनी है अतः यह कहा जा सकता है कि सन 1864 ईस्वी में वेदांतविद भट्टाचार्य श्रीयुत पद्मलोचन तर्कालंकार महोदय का श्री राम कृष्ण देव के समीप आगमन हुआ था श्रीयुद्ध उत्सवानंद गोस्वामी के पुत्र पंडित वैष्णवचरण के दक्षिणेश्वर आने का समय सहज ही में निरूपण किया जा सकता है क्योंकि पंडित वैष्णवचरण की भैरवी ब्राह्मणी श्री योगेश्वरी तथा बाद में भट्टाचार्य श्री गौरीकांत तर्कभूषण के साथ दक्षिणेश्वर मंदिर में श्री रामकृष्ण देव की अलौकिकता के संबंध में जो आलोचना हुई थी श्री रामकृष्ण देव से हमने उस विवरण को सुना है ब्राह्मणी की भांति उन्होंने भी श्री रामकृष्ण देव के शरीर तथा मन में वैष्णव शास्त्रोक्त महाभावों के लक्षणों को देखकर स्तंभित हो द्राह्मणी से सम्मत होकर श्री रामकृष्ण देव को श्री गौरांगदेव का पुनराविर्भाव माना था श्री रामकृष्ण देव के उपरोक्त कथनानुसार ऐसा प्रतीत होता है कि सन 1865 सौ ईस्वी में श्री रामकृष्ण देव के मधुर भाव की साधना में सिद्ध होने के पश्चात श्रीयुक्त वैष्णवचरण उनके समीप उपस्थित हुए थे तथा सन अठारह ईस्वी साल तक बीच बीच में दक्षिणेश्वर आते जाते रहते थे